पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र उन्नीस लिंगमात्र पर्व की व्याख्या करते हैं यत तत्परम अविशेषों से जो पर है पूर्व उत्पन्न है बांस के प्रथम पर्व की भांति जगत का अंकुर महतत्व है उसी को लिंगमात्र कहते हैं लिंग अखिल वस्तुओं का व्यंजक है और वह महतत्व है महतत्व ही स्वयंभू आदि पुरुष कार्य ब्रह्म का उपाधि रूप है जो सर्ग के आदि में सब जगत को प्रकट करता हुआ उदय होता है जैसा कि सोकर चित्त उठता है ज्ञान के अतिरिक्त तो व्यापार पीछे अहंकार से उत्पन्न होता है अत लिंग मात्र कहलाता है ऐसा स्मृति भी कहती है ततो भवन महतत्व अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञात्मात्मदेहस्थम विश्वम व्यंज तमोनुदहा काल से प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृति से आत्मदेहस्थ इस विश्व को व्यक्त करता हुआ तम का नासक विज्ञात्मा उत्पन्न हुआ कोई सज्जन लय गीति लिंगम जो लय को प्राप्त होता है वह लिंग है ऐसा लिंग पद का अर्थ करते हैं वह प्रमाण के प्रभाव से उपेक्षित त्याज है क्योंकि अहंकार आदि भी लय को प्राप्त होने से लिंगमात्र कहे जा सकते हैं जो उचित नहीं हैं तथा लिंग मात्र में जो मात्र शब्द का प्रयोग है वह उत्पन्न न होगा उस सूक्ष्म स्वरूप में वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्था से अनागत अवस्था से स्थित होकर उत्तरोत्तर बांस की पूरी की भांति स्थावर और जंगमों की वृद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं महान प्रादुर्भूत ब्रह्मा कूटस्थ हो कूटस्थ जगत का अंकुर महान ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुआ इसमें यह स्मृति प्रमाण है तथा प्रतिसंसमान प्रलमान वे उनमें भी अतीत अवस्था से अनुगत होकर उसी के साथ जो प्रसिद्ध तीन गुणों की सामयावस्थारूप अनिंग है प्रधान नाम का मूल कारण है उस प्रकृति में लीन होते हैं इससे यह भी व्याख्या हो हो गई कि जगत की सृष्टि स्थिति और लय का हेतु महत्त्व उपाधि युक्त कार्य ब्रह्म भी है प्रधान के अलिंगत्व को उपापा उपादन करने के लिए अव्यक्ति यह विश्लेषण दिया है स्वयं अव्यक्त होने से परस्पर व्यंजक नहीं है अथ अलिंग है यह आशा है पुरुष से पर अभिमत शश शिंगादि से व्यावर्तन के लिए निसत्ता सत्य विशेषण दिया है निर्गते पार्थिके सत्ता सत्यस्मा निर्गत हैं परमाथिक सत्य और असत जिससे यह विग्रह है कूटस्थ और नित्यत्व आदि परमाथिक सत्य है सतोस्तित्वे च नासत्ता नास्तित्वे सत्यता कुतः सत के अस्तित्व में असत्ता नहीं होती नास्तित्व में सत्यता कहाँ अर्थात नास्तित्व में सत्यता रह ही नहीं सकती